इसलिए वे श्री रामकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं आज बुधवार है 10 अक्टूबर 1883। सौ तिरासी श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारजा बाबू भी आए हैं अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीयजनों को भी निमंत्रण दिया है वे भी आए हैं श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं अधर गृही भक्त है और भी अनेक गृह भक्त उपस्थित हैं वे सब त्रितापों से तापित हैं संभव है इसीलिए श्री राम सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं संगीत का भावार्थ हे तारिणी मुझे तारो अब की बार शीघ्र हे माँ जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं हे जगज्जननी संसार को पालने वाली लोगों को मोहने वाली जगजननी तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी तुमने वृंदावन में राधावन ब्रजवल्लभ के साथ विहार किया रास रचकर रसमयी तुमने रासलीला का प्रकाश किया हे माँ तुम गिरजा हो गोपतनया हो गोविंद की मनोमोहनी हो तुम सद्गति देने वाली गंगा हो हे गौरी सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है हे शिवे हे सनातनी सरानंदमयी सर्वस्वरूपणी हे निर्गुणे हे सगुणे हे सदाशिव की प्रिय तुम्हारी महिमा को कौन जानता है श्री रामकृष्ण अधर के मकान के दुमंजले पर बैठ बैठक घर में बैठे हैं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 तीन ग्रामों में संचरण करती है मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है स्वाधिष्ठान चक्र के सड़दल कमल में तू श्रीराग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है तू तो बसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है तू तो विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है तान मान लय सुर के सहित तो मंद्र मध्य तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती है हे महामाया तूने ने मोहपाश के द्वार द्वारा सबको अनायास बांध लिया है तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है नंदकुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है भावार्थ माँ के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचती प्राणों पर आबीती जिसके नाम से कालभय नष्ट होता है